श्री श्रीरामकृष्णकथामृतं द्वितीयः परिच्छेदः प्रथमं दर्शनं तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुविघ्नन्ति ये भूरिदाजनः श्रीमद्भागवते गोपीगीतायां रासपञ्चाध्याये गंगा तीरे काली कालिकाया गंगातीरे दक्षिणेशरे कालीम मालिकाया मंदर वसंतकाल आंग्लिकासारशीतुतराष्टादशतम ख्रीष्टाब्देशन मच्मास प्रभो जन्मोत्सवा कियती श्रीयुक्त केशवसेन जोसेफकूक महोदयाभ्या फेब्रुवरी मासस्य त्रयोविंशे दिवसे गुरुवारे अष्टाशीत्युत्तराष्टरदश द्वादशशततमबङ्गाब्धस्य फाल्गुन मासस्य द्वादशे हनि श्री प्रभुः पोतेन विहारम् अकार्सीत् तस्मादेव कियद्दिनानन्तरं सन्ध्याप्रायः समासन्ना प्रभो श्रीरामकृष्ण प्रकोष्ठे मास्टर महाशय सगता प्रथम दर्शन अपश्य पूर्ण प्रकोष्ठ से सर्वे निस्तब्ध तदीय वचन पीयूष पिबंध श्री प्रभु लघु खट्टायां उपेष्ट पूर्वास्थावदन हरिकथा कथयती भक्ता भूतले उपबा सी कर्म त्यागह कदा मास्टर महाशय पदभ्यासन निर्वाग्भूं पश्य प्रतीत साक्षा शुकद भगवत्कय जाता अथवा श्रीचैतन्यव पुरीक्षेत्रेन्दस्वक्स उपष्टोस्त तथा भगवन्ना कौती श्री प्रभु यदा प्रभु कथय सकृद हरिनानाम व उच्चारणेन रोमचो जाये से तदा निश्चय जानी ही, यद कर्म संध्या पुनर्न कर कदा कर्मत्याग से कर्मस्वरीहते तदा केवलम राम नामनो खरी नामनो हरिना शुद्ध से ओंकार सेजपे नाव सित संध्या संध्यागायत्री विलीयते। गायत्री पुनरोक्त लयमेटी मटर्मोदय शिशुना सिद्धेशर मजुमदारेण सह वराहनगरे इतस्त उद्यानसु भ्राम्यन प्राप्तावसर इत्यतह, प्रसन्न अद पाध्यायस्य उद्याने, अटिदागतुक्तबंदोपाध्याय कीयतका भ्रमती स्म तिधुना उदीत गंगातटे एक मनोहर उद्यानमस्तुद्या कम द्रष्टुम या त कसन परमस मुख्य उद्यान प्रवेश महोदय निरव्छिगत्या प्रभो श्रीरामकृष्ण से प्रकोष्ठमायात महोदय विस्म सन्न पश्य चिंत अहद सुंदर स्थान कियत मनोहरो जन कियुवन इत स्पंदने्छा नवती कियन मनसा वक्तुं प्रवृत्ता सकद पशा क्वा गीति तत इह एत्य उपवीक्षा सृधना प्रकुष्ठाद बहिरागमन मतमे नीराजन से मधुराध्वान प्रारभत सम का घंटा मृदंगकर्तालवाद्या स्म उद्यानस्य स्थानतो वाद्यशालाया मधुरध्वनि आयाति स्म स शब्दों उरसी विचरिव अतिदूर ग्वानोभू मंद मंद कुसुम गंधवाही सद्यो ज्योत्स्ना प्रकाशते पिता देंताजन इव मास्टर सामोजनमचल मटर्मोद्वादेश शिवंदु श्री श्री राधाकाी मंद नीराज प्रेक्ष्य मोदात सिंधुर व्यं राशम देवाल अत्यसेवा नैके अतिथिभिक्ष आया आलपंथौव्या मंदरतौ बृहदीष्टकाम प्रांगण से मध्यम पादचारण कुर प्रभो श्रीरामकृष्णी प्रकोष्ठ से पुरा सतु इनम्यँ गृह रुद्धद्वार गंधरसधूप दत्मास्टर्महोदय आंगला आंग्लाध्ययन कृत सहसा गृह प्रवेशुं नाशकत द्वारे वृंदे सामख्या दासी दंडा प्रयक्ष अयि भो कि साधु ऋदानंमेतभ्य अस्तंदे दासी आम एत प्रकोष्ठ अंतरा अस्टर महाशय अय कति दिना अस्त वृंदे दासी अनेक दिनाव वर्तर्महशय अस्त किमन अत्यर्थ ग्रंथाध्ययन क्रिय वृंदेदासी कि पुस्तकादीना सर्व मुखस्थर्मोदय सद्य सध्यन प्रभु श्रीरामकृष्ण पुस्तक न पठती शुवा भूयांस विस्मय आग अगात मास्टर मटर्महदय अस्तु अयम इदानिम संधो पास्तिम किम आवाम मंडे इदानं सन्धोपास्ति आवाद प्रकोष्ठाभ्यंतर गं शनुयाम तैयाता वृंदेदासी युवाभ्यामताूता गृह गश्यता तदनी तौ प्रश्य अपश्यता प्रकोष्ठे न्य कोप्यस्त प्रभु श्रीरामकृष्ण प्रकोष्ठ लघु खट्ट उपरी उपविष्टस्त प्रकोष्ठे गंधरसधूपो दत् सर्वाणी च्वारा मटर्मोदय प्रभुस्व बंजलि प्राणमत् प्रभु श्रीरामकृष्णन उपवेषुम आदि सती सीधुस् भूतले उपषवत प्रभु प्रय कवससी किंकसी किम करोशी, वराह नगर वराहनगरमा इदी महोदय सहस पिचय प्रादा किंतु लक्षिम आरभे ये प्रभुरतरा अंतरा अन्य मना इव जायत अन्नावत परीतम भाव यहाँ बड़ीसपाणी मत् सहर्त उप आगम्य मस्य प्रलोभन भोज्य अशि प्रवृत्ते सती यदा वडीस पुच्छ स्पंदौ जायते तदा तनौ यथा सन वडीस पुच्छे सन्धृतविशु दत्कदृष्टि अनन्य मनसा अवलोक वर्त के वार्ता न कुरते अदृशे भाव परीद अद्राच सायकाली प्रभो एवं विधं समुपजायते, क्वचित-क्वचित विधवा समुपजते क्वचि क्वचि स पूर्णतौ बाह्यबोध विरही महोदय भाई इधोपास्ति सचिष्यत आवा साध्यामकृष्ण भावस्थ सन न संधोपास्ति न किंचितादृस गुरुतर पुनः किंचिवात्म मटर्मोदय चित प्रणा प्रस्था जग्राह प्रभु भणत पुनरे मटर्मोदय प्रत्यार्तनवीलां चिंतम आरेभे कोय सौम्य साध्य प्रत्यावर्तन चिकीर्षा स ग्रंथपाठम्ते कि मानव महां किय पुनराजिगीसी जैसे अत्री भुनरे सो वह सो वातरा यामी